टॉम्ब सत्तर के दशक में फिर से बनाया गया है वैसे तो यह बहुत पुराना है लेकिन कई बार टूट भी चुका है और पुरातत्व विभाग वाले अब तक ना जाने कितनी बार यहाँ की जांच कर चुके हैं मुझे नहीं लगता कि अब हमें वहां पर कोई गोल्डन पिलर मिलने वाला है नहीं वो तो पता है मुझे विक्रांत ने जवाब दिया दरअसल मैं यहाँ पर इस गोल्डन टॉम्प का इतिहास जानने के लिए आया हूँ मुझे इस टॉम्प का पूरा इतिहास जानना है मैं यहाँ किसी एक्सपर्ट से मिलने की कोशिश करूँगा जिसके पास इस टॉम्ब के इतिहास की पूरी जानकारी हो हो सकता है अपना का। भाई तुम बहुत अलग तरीके से काम करते हो तभी तुम हर केस को आसानी से सोल्व कर लेते हो अच्छा हाँ विक्रांत को कुछ याद आया ये टॉम्प भी नबाब हामिद खां का ही बनवाया हुआ है न वैसे ये टॉम्ब है किसका आ, हामिद खान ने ही बनवाया था जतिन ने जवाब दिया दरअसल ऐसा था कि नवाब हामिद खान यहीं महाराष्ट्र के बॉम्बे में रहा करते थे उन्होंने ये अपनी पहली बेगम के लिए बनवाया था क्योंकि उस वक्त अफवाह थी कि बेगम के मकबरे में सिर्फ सोने का इस्तेमाल हुआ था इस वजह से ये गोल्डन टॉम्ब के नाम से बहुत मशहूर है विक्रांत बड़े इंटरेस्ट के साथ जतिन की बात सुन रहा था अच्छा फिर एक चीज ये नहीं समझ आ रही की आखिर जब नवाब हामिद खां मुंबई के रहने वाले थे तो फिर उन्होंने बेगम का ये मकबरा लोनावला में क्यों बनवाया था इसके पीछे भी एक कहानी है जतिन ने जवाब दिया दरअसल ऐसा है कि ये मकबरा नवाब हामिद खां की दूसरी बेगम का है और नवाब साहब उन्हें बहुत प्रेम करते थे और वो बेगम यही लोनावला की ही रहने वाली थी उनकी इच्छा थी की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी जन्मभूमि में ही दफ्न किया जाए इसीलिए नवाब साहब ने उनका मकबरा यहाँ लोनावला के खूबसूरत वादियों के बीच में बनवाया था ओ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा हाँ एक एक चीज और अभी मुझे एक फ्लावर पॉट मिला है वो फ्लावर पॉट भी नवाब हामिद खान के समय का या फिर उनके किसी वंशज के राज के समय का है मुझे वो बेचना है देखना कुछ जुगाड़ कर दो उसका <laughs> सही मजाक कर लेते हो भाई जतिन को लगा कि विक्रांत उसके साथ मजाक कर रहा है तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा बिकता है नवाब हामिद अच्छा मतलब नहीं है मुझे।, बस इतना ध्यान रखना कि मुझे बेचना है ये कुछ जुगाड़ हो तो बताना विक्रांत ने जवाब दिया ठीक है ठीक है मैं देखता हूँ जतिन ने कहा इसके बाद दोनों ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उन्नीस सौ चौरानवे के मर्डर केस वाली लड़की के बारे में बात करने लगे जतिन ने बताया की राघव लगातार उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए जुटा हुआ है लेकिन उस लड़की का कोई रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है सबसे पहली बात पता नहीं था, था। राघव ने जेल में बंद सोनू दीदी की मदद से उस लड़की के कॉन्टेक्ट में रहने वाले लोगों की भी पूरी लिस्ट निकाल ली थी और फिर एक एक करके सभी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब तक उसमें उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी वहीं कुछ लोग जो इतने बूढ़े हो गए थे उन्हें कुछ याद ही नहीं रह गया था कुल मिलाकर उस लड़की के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने नहीं आ रही थी ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने जानबूझकर अपनी असली पहचान छुपाई हुई थी ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए ये सब बात करते करते ये दोनों लोग गोल्डन टॉम्ब के एंट्रेंस गेट पर पहुंच गए वहां पर काफी भीड़ थी ये टॉम्ब पहाड़ी की चोटी पर था इस वजह से चारों तरफ का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था मकबरे को काफी बड़े एरिया में बनाया गया था तब से पहले एक बड़ा सा पार्क था और फिर पार्क के ठीक बीचों बीच में बेगम का मकबरा बना हुआ था पार्क के चारों तरफ लोहे के रोड से बना हुआ बॉन्ड्री वॉल था जहां से दूर दूर तक हरियाली और सिर्फ पहाड़ी नजर आ रहा था ये प्लेस बहुत ही सुंदर था और यहाँ की सुन्दरता हर किसी का मनमोह लेती थी मुंबई से अक्सर लोग वीकेंड पर घूमने यहाँ पर आ जाया करते थे मकबरे के अंदर फोटोग्राफी के लिए भी लोकेशन डेवलप किया गया था और बच्चों के लिए फन पार्क भी बनवाया गया था गवर्नमेंट को भी इस प्लेस से अच्छे खासे कमाई होती थी यहाँ पर घूमने के लिए टिकट भी महंगा ही था एंट्री के लिए 150 रुपए का टिकट लगता था लेकिन विक्रांत पैसे देने के मूड में नहीं था इसलिए वो सीधे ही एंट्रेंस गेट के पास गया और फिर अपना पुलिस आई कार्ड निकाल कर गेट के सामने रख दिया गेटकीपर ने विक्रांत का आई कार्ड देखा और फिर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी अजीब नजरों से घूरने लगा ऐसा लग रहा था कि मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विक्रांत पुलिस वाला है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव मुंबई पुलिस विक्रांत ने गेट कीपर का संदेह दूर करने का प्रयास किया हम लोग केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। यहाँ टॉम्ब के इंचार्ज ऐसी मिलना है इसके बाद भी वो गेटकीपर विक्रांत और जतिन को घूरता ही रहा मानव वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था ऐसे क्या देख रहे हो हम लोग केस की जाँच करने के लिए आए हुए है गेट खोलो हमें अंदर जाने दो विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में गेटकीपर से कहा नहीं मैं ये सोच रहा था गेट कीपर ने विक्रांत की तरफ देखकर अपनी इन्वेस्टिगेशन तो के, के लिए आ सकते है क्या मतलब विक्रांत ने उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हुए पूछा यहाँ कोई और भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ है ये कौन है देवाशीष मुखर्जी फिर से यहाँ भी टपक गया कौन है यहाँ जतीन ने भी हैरान होते हुए गेटकीपर से सवाल किया पहले तो ये बताओ कि यहाँ का मेन इंचार्ज कौन है एक मिनट विक्रांत ने जतिन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा और फिर उसको लेकर गेट से भीतर दाखिल हो गया और फिर अंदर घुसते ही वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया वहाँ से उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए जतिन को दिखाया वो देखो वहा वहा खड़ा है थोड़ी दूरी पर दो पुलिस वाले एक आदमी के साथ बात करते हुए नजर आये ये दोनों पुलिस वाले वहाँ के लोकल ही लग रहे थे इन दोनों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी एक ने अपने हाथ में एक डायरी भी ली ली हुई थी जिसमें वो कुछ नोट कर रहा था इन दोनों की वेशभूषा देखकर यही लग रहा था कि ये लोग ये लोग कोई डिटेक्टिव नहीं हैं, बल्कि यहाँ के लोकल थाने से आए हुए हैं ये दोनों पुलिस वाले जिस आदमी से बात कर रहे थे उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उसने आंखों पर चश्मा भी लगा रखा था जब विक्रांत को ये कन्फर्म हो गया की ये दोनों पुलिस वाले लोकल थाने से है तब ये लोग बेधड़क होकर उनके पास जा पहुंचे हेलो मैं विक्रांत सक्सेना मुंबई पुलिस स्पेशल डिटेक्टिव विक्रांत ने अपना आईडी आई डी कार्ड उन दोनों पुलिस वालों को दिखाते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। पुलिस डिटेक्टिव क्या हुआ? कौन से ब्रांच से हो आप लोग एक पुलिस वाले ने विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछा डी नगर ब्रांच हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए हैं। हमें यहाँ के इंचार्ज से पूछताछ करनी है विक्रांत ने कहा सर मैं हूँ यहाँ का चीफ इंचार्ज बताइए क्या सवाल करना है टूट वाले आदमी ने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा लेकिन इतना बड़ा कौन सा केस हो गया डिटेक्टिव्स भेजने की क्या जरूरत थी समझ नहीं आ रहा कुछ सर यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम विक्रांत ने चौंकते हुए कहा। उसे कुछ कंफ्यूजन हुई क्या हुआ है यहाँ हाँ सही बात है दूसरे पुलिस वाले ने भी कहा इस केस में कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं है कुछ खोया भी नहीं है मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है फिर क्यों अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट अचानक से उसे कुछ समझ में आया मैं समझ गया समझ गया यहाँ आप लोग किसी दूसरे केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं ना क्या मतलब दूसरा केस विक्रांत ने चौंकते हुए कहा और फिर उसने पूछा मतलब यहाँ यहाँ कुछ और भी हुआ है